खत्म हुआ झगड़ा पाड़ा पाड़ा पाड़ा मैंने सिखाता पाड़ा मां देखो भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा मैं खेलने नहीं जाऊं जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी मैं तो जा रहा हूं मैं फेल हो जाऊंगी बसेंगे तेरा रोज का नाटक अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता 6 कम 6 6 खेले नहीं आ रहे तुम लोग जाओ मैं नहीं आ सकता क्या यह आदर्श स्थिति है क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे अरे मीना तू रो क्यों रही है और राहुल तू खेलने नहीं गया मां मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा तो क्या इसलिए तो खेलेगा नहीं मैं क्या करूं क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं पहाड़ा तो जरूर सिखाओ पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है ये कैसे होगा मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं ये तो तुम दोनों जानो लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं वाह क्या बात है लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूं तुम तुम तुम तु, खेलने चले जाते हो तू पहाड़े की बात ही तब करती है <laughs> अच्छा अब रोमान अच्छा बता तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता करता है पर पहाड़ा तो यह नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें फिर पहाड़ा कब देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूं तू जल्दी सो जाती है तो तू जल्दी उठा भी कर सुबह 1-2 घंटे मुझसे पढ़ लिया कर तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूं नहीं कहूंगा ना मैं भी सुबह जल्दी उठा करूंगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा पक्का पक्का फिर गुस्सा तो नहीं करेगा क्यों करूंगा तू तो मेरी छोटी बहन है हां सच तो फिर मैं खेलने जाऊं चप्पल तो पहन लो मैं भी आ रहा हूं कमाल है भाई ठीक ही है दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो